नचा चाहपन्न साधन कसि से साधना कोई भी जो असम्पन्न साधन है जो साधन समय प्रकार से गृहित नहीं हुआ अनुष्टित नहीं हुआ पालित नहीं है व किसी प्रकार का प्रयोजन घोषित करने में समर्थ नहीं हो सकता क्योंकि जो कुछ भी कर्म कांडना है ये सब कैसे साधन है मोक्ष के लिए असंपन्न साधन है इसलिए मोक्ष को दे नहीं सकते मोक्ष के दृष्टिकोण से ये असंभव साधन कि इनका जो फल बताया गया है क्या बताया गया है उसको समझा रहे विज्ञान उपयोगिनी चार करवाणी तेजाम परम फलम उपसाप्य लक्षण संसार विशमेव विज्ञानोपयोगिनी विज्ञानी उपासना पर्यत के उपयोगी जितने भी साधन बताया गया है एक की यदी उत्तर अनेतव्यो अज्ञानोपयोगी अंतरणशुद्ध द्वारा साधना फल संसार विश्रांति साधु के साथ निष्काम तात्पर्य विशेषण निष्काम का तात्पर्य विशेषण सकाम सकाम किया निष्काम न पूर्व करोगे अंतरण शुद्धि के उपयोगी हो जाएगा सकाम पूर्व करोगे इसका अधिक से फल क्या है त्रिणर्भ पद की प्राप्ति ये सबको संसार विषय है अंतरण शुद्धि भी संसार विषय है हिरण गर्भ फल प्राप्ति संसार विशेष की है अति में सब क्या है असंपद साधन है मोक्ष का दम अधिक से अधिक हिरण गर्भ प्रदान करना इससे अधिक कुछ नहीं है इससे आगे मोक्ष फल को देने में समर्थ नहीं हो सकते है और फिर भी कहोगे ये व परमात्म विज्ञान भविष्य संसार विशेष ही फल से न उपस्थ्यता तेरे कर्मियों को परमात्म ज्ञान का भी फल प्राप्त होने वाला है और कर्मी ही इस ब्रह्म विद्या में अधिकारी भी है कर्मी कोई आप ब्रह्म विद्या में अधिकारी मानोगे फिर तो संसार विश्व फलों को संभार करना उचित नहीं कहना चाहिए कर्मी को भी मोक्ष मिलेगा एक यो का सकल प्रकार की कर्म रूपासना से हिरण्य फल ही मिलेगा एक यो कह रहे हैं यदि कर्मी ही प्रद्या में अधिकारी होता एक कर्मी चाहे हिरणगर को प्राप्त कर सकता है चाहे को प्राप्त कर सकता है चाहे वो मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है ये क्यों नहीं बोल रहे हिरणगर पर प्राप्त पर्यत का ही उपसार करना उपपन नहीं होगा यदि कर्मी कोई अधिकारी मानोगे तो अच्छा अंग बल होता ये तो अंग तो का बल असली तो मोक्ष है ये तो कौन फल है तो क्या है परमात्म विद्या के प्रति अंग है उनका फल बताया गया ये तो अंग बल हुआ जैसे दू होती क्या है? है अंग है अंग है ना फिर इसी प्रकार उसका भी बता दिया दाम से जुइया इंद्र की कामना है तो दही सेवन करो तो पहले सही है दही सेवन करो फिर क्यों कह रहे हो कल इंद्र की कामना दधी रूप का अंग का फल है और अंगी का फल तो स्वर है उसी प्रकार से कर्मी के जो कर्मरूप अंग का फल क्या हो जाएगा हिरण गर्भादी प्राप्ति अनेक फल प्राप्ति लेकर विद्या का फल क्या होगा मोक्ष ही होगा वो अंगी है और यह सब अंग के समान है ऐसा पूर्व पक्ष कहता है परमात्म ज्ञान अंग भूत पृथ्वी आदि देवता ज्ञान यत्सार फलम नीका में देखिए इसके अवतरण टीका में करे परमात्म ज्ञान का जो अंग भूता है क्या पृथ्वी अग्नि देवता रूप उपा जो उपासना ज्ञान संसार उसका बस संसार है नंगी नंगी ना। का नहीं है परमात्म ज्ञान से अंगीभूता परमात्मा ज्ञान का नहीं है इति मुक्त फल विरोधा इसलिए उस कभी को भी मुक्ति फल मिलेगा ऐसे कर में कोई विरोध नहीं है अंग इत्यादि तो सिद्धांत जवाब मत कहो तथ विरोधी हां। विरोधी रोधी आत्मसिश्कार अरे कर्म का विरोधी आत्म आत्मसिषक विद्या है दोनों के अधिकार में फर्क है वहाँ तो अंत और अविद्या चाहिए और यहाँ पर कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो नहीं है वहाँ कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो चाहिए और कर्तवृत्व तो तो नहीं वहाँ नियम आदि पालन करना है या नियम आदि कुछ नहीं या बहुत फर्क है दोनों में और दोनों पर्स विरोधी है एक अधिकारी के द्वारा पर्स विरुद्ध कार्य कैसे करेगा हो नहीं सकता इसलिए कहते हैं तद विरोधी आत्मस्पिश आत्मविद्यादा था ना इसलिए कहते तद विरोधी आत्मश्यवाद आत्मविद्या तद विरोधी आत्मविश्वत्वाद निराकृत बात क्या करें निराकृत सर्व नाम रूप कर्म परमार्थ ज्ञानम अमृतत्व साधन निराकृत जो है संपूर्ण जितने भी नाम है रूप है और कर्म है ये सब निराकृत हो जाए ऐसा जो परमार्थ आत्म विषय जो ज्ञान वह ज्ञानी ही अमृतत्व का साधन गुण फल संबंधी ही निराकरण सर विशेषास्तु विशेष तो तो तो विज्ञान ऐसी न प्राप्त होती यदि कागे फिर भी गुण फल संबंध रखोगे तो निराकरण कहाँ हुआ सकल का निराकरण नहीं हुआ ना यदि फल संबंध है फिर नाम रूप कर्मात्मक तो जगत का निराकरण कहाँ हुआ वो रह गया उसका संबंध है संबंध है तो संबंधी मानना पड़ेगा संबंधी है तो निराकरण कहाँ हुआ और आत्मविद्या तो निराकृत सर्व विषय शुद्ध परमार्थ आत्म विज्ञान का नाम ही आत्मविद्या है वहाँ पर भी फल संबंधी जोड़ दोगे संसार संबंधी हो जाएगा भी। ये वो भी एवं संसार संबंधी भी है नाम रूप कर्म निराकरण संपूर्ण रूपेण नहीं हो सकेगा गुण फल संबंधी ही निराक सर्व तो विशेष आत्म विशेष न प्राप्रति नहीं हो पाएगा नहीं यदि कहो अनुष्ठम, लेकिन नहीं, नहीं रहने दो कोई दिक्कत नहीं ये भी फल भी रहेगा संसार भी रहेगा मोक्ष भी होगा मुक्ति मुक्ति प्रणायक करते हैं। हर स्त्रोत्र में भो भी मिलेगा मोक्ष भी मिलेगा नहीं हर स्त्रोत्र में जोड़ जाट के लोगों ने गड़बड़ कर दिया बाल के लोगों ने आचार्य शंकर के लिखे किसी भी में ऐसा नहीं मिलेगा उत्तरवर्ती विद्वानों ने लिख दिया और नाम ठोक दिया आदेश शंकराचार्य बहुत सारे ऐसे स्त्रोत्र है जो उनका लिखा हुआ है ना भाषा से मालूम होता है शैली से मालूम हो जाता है कि उनका निकाउ हो नहीं सद्धा क्योंकि गंभीरता है नहीं उस सरल है मुझे लगता है की कि उत्तरवर्ती शंकराचार्य पीठ पे बैठे हुए कोई विधवा लिख दिया और प्रचार हो गए इसलिए लिख दिया आदि शंकराचार्य अपना राम नहीं रखा उसने ऐसे बहुत प्रविष्ट है उनमें ही आपको ऐसा मिलेगा भुक्त मुक्त प्रदायक ऐसे कैसे हो जाएगा भाई प्राप्त हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। प्राप्त करने की आकांक्षा कर रहे हो ना अभी तो मिली वो तो मिल चुका था पार्वत बन चुका था यहाँ तो प्रार्थ बना नहीं है भूखा नंगा आदमी है मांग रहा है मुझे मुक्ति दोनों दे दो आप देने वाले हो मुझे दो भाई भगवान से प्रार्थना कर रहा है ना स्तोत्र के द्वारा अब तो नंगा है ये आदमी तभी तो प्रार्थना कर रहा है और पहले से पूर्ण वो क्यों प्रार्थना करेगा जनक आदि तो उसमें लाभ तो नहीं होता ये तो वो है जो कहानी पुरुष काम्रपुर प्रार्थना कर रहा भुक्ति मुक्ति देने वाला मुझे दोनों दे दो मिले कभी किसी जन्म में जनक जैसे हो कर किसी, किसी कल्प में अनुमान है स्तुति पाठी कोई नहीं करेगा निष्फल हो जाएगा वो स्तुति मात्र करने लग जाए मतलब फल ही नहीं है उसकी फिर उसको प्रवृत्ति कराने के लिए फिर उसका मतलब ये ऐसा कैसे करेगा प्रवृत्ति करा गया फल नहीं है कॉन्ट्रोल तो वही मुख्य फल बताया गया उसका प्रवृत्ति तो अर्थवाद होता है प्ररोचक अर्थवाद है तो निष्फल हो जाएगा निष्फल हो तो कोई प्रवृत्ति नहीं होगा नहीं है ये तो अपना विवेक से व्यक्ति बने निष्काम पूर्व जो है पाठ करे वो अलग चीज है लेकिन अधिकतर लोग इन्हीं चीजों को ढूंढते हैं ऐसा चीज है जो भोग मोक्ष दोनों मिले ऐसा साधन बताओ ये तो कहते ही है लोग घर बैठे करोड़ और बिजनेस भी चलते रहे सब कुछ और मौज मस्ती भी चले अब क्या करे ऐसे आदमी को कैसे होगा इधर भजन भी चाहता है भजन भी होते रहे अगर बिजनेस भी चाहता है सब कुछ करना चाहेगा तो कहाँ से होगा विरोधी चीज है ना भाई भजन करना है तो उनसे प्रवृत्तियों से रही पड़ेगा हमारा भजन हो अच्छी तरह से लेकिन वो गड़बड़ ना हो उससे भी दिमाग लगा रखो इससे भी दो नावे रखने वाली बात कैसे चलेगा काम परस विरोधी है ना भुक्ति मुक्ति कहीं फल को चाहने वाला कहाँ जाएगा उसको भुक्ति को भुगता देंगे मुक्ति जब मिलेगी तब मिलेगी तो, तो इसलिए कहती ये तो अनिष्ट हो जाएगा यदि आप फल संबंध भी रखोगे और भी मानोगे ये तो अनिष्ट हो जाता है तो कहा यत्रुद्व सर्व महात्म क्रियाकार फल आदि सर्व व्यवहार निराकरण विदुषा क्यूँकी यतुद्वष सर्व महात्म इत्यादि ऐसे अधिकार अधिकार करते हुए आरम्भ करके क्रियाकार फल आदि सकल व्यवहार के निराकरण पर विद्वन के प्रति कहा गया है तरीत से प्रति कहा यत्र ये दवती त्यादि के क्रियाकार से संसार से दर्शक वाच स्नी ब्राह्मणे बृद प्रसाद में स्पष्ट क्रियाकार संसार का संबंध उस ये वाले के लिए ही अविद्वान के लिए कथन किया गया है तथा यहाँ भी देवताप्य संसार विषय फलम असयाद मध्य वस्तुत्मक फलम उपस केवल सर्वात वस्तु विषय ज्ञान वक्षामी बक्षा थी प्रवर्धत है ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आपने जो बताया तो पूर्व ऐसी विचार करते हुए उसके आधार आरोप कर रहे है की यहाँ पर देवता पेय संसार विषय देवता पे मने हिरण फल प्राप्ति आदि सबसे बड़ा वही है तो बाकी छोटे मोटे देवता को ना करोगे तब तो तक तो देवता का प्राप्ति अग्नि देवता की प्राप्ति इंद्र देवता की प्राप्ति तब तक स्वरूप का प्राप्ति हो जाता है और अंत में तो सबसे बड़ा देवता हृण है उसका ल, उसमें एक ही भूत होना रोपा संसारात्मक विषय का जो फल है जो कि कैसा है आदि वाला है वो ऐसे वस्तात्व तत्म यद फलम तत्म उपस फल को उपस करके केवल सर्वात्मक वस्तु विषय ज्ञानम अमृतात्व अब जो है केवल सर्वात्म जो ज्ञान है वो अमृतत्व के लिए कथन करने के लिए आरंभ किया जा रहा है इसलिए उसको इसके साथ जोड़ नहीं सकते दोनों प्रकरण अलग अलग कर दिया गया पहले हिरणगर फल प्राप्ति पर्यत की कर्म का कर्म उपासना का विभिन्न प्रकार के फलों का गठन करता कर्म कांड को उपसमार कर दिया उसके बाद सर्वात्मक ब्रह्म जो है उसका जो प्रकरण अमृत मोक्ष भी फल प्राप्त कराने के लिए आरंभ किया गया है दो विभिन्न प्रकरण होने से इनका परस्पर संबंध नहीं हो सकता और पूर्व पक्षी ने कहा था भाई ऋण का अपाकरण करने के लिए कम से ब्रह्म ज्ञानी को करना ही चाहिए कर्म कांड लिखा है अनपाकृत मोक्ष मानो जिसने अपाकरण नहीं किया और मोक्ष के लिए प्रयत्न करने लगा ऐसा व्यक्ति नरक में चला जाएगा इसलिए जो ब्रह्मचर्य से सीधा सन्यासी हो जाता है वो सब नरक में रिजर्वेशन हो जाता है ऐसा पूर्व पक्ष है देखो यहाँ पर मेनु ऋण से मुक्ति प्रति भी ऋण जो मुक्ति के प्रति प्रतिबंधक है अस्तु विशेषा भावाद प्रतिबस्तु प्रतिबंधक मानो उसको क्योंकि अन्य प्रतिबंध समान इसके बारे में लिखा है अन्य मोक्षन सेवमानो मानो व्रजिरी में यदि स्मृत आशंक्या ऐसी आशंका करते हुए पूर्व पक्ष का जो पूर्व में कथित वाक्य को दो बार स्थापन करते वास्कर जवाब देने जा रहे हैं ऋण प्रतिबंध अविदुष मनुष्य पुत्र देवल लोक प्राप्ति प्रति न मुख्यमंत्री विदुषाहकार यहाँ पर मुक्षु को भी बाधित नहीं कर सकता क्योंकि मुक्षु को कर विविधा सन्यासित कर चुके हैं मुक्षु के लिए विविधा सन्यास है और विद्वान हो गया विधवा संयासी दोनों के लिए ये ऋण बाधक नहीं होते ऋण तो अज्ञानी जो कर्मी है जो स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करना चाहता है पुत्र चाहता है उसके लिए चाय का चक्र पड़ा विद्ध चाहता है क्यूँकी को जीतूंगा पर को जीतूंगा देवलोक को जीतूंगा ऐसा व्यक्ति उसी के लिए ऋण आगे बढ़ने में प्रतिबंधक होते हैं तो ऋण प्रतिबंध विदुषे मनुष्य पित्र देवलोक प्राप्ति प्रति मनुष्य प्राप्ति के प्रति पितृलोक प्राप्ति के देवलो प्रति देवलोक प्राप्ति के प्रति उनके लिए ही ऋण प्रतिबंधक हुआ करता है न विदुष स्वयं मनुष्य लोग इत्यादि लोक त्रे साध नियम श्रोते क्यूँकी वह लोक का साधन है मोक्ष का साधन तुम कथन ही नहीं किया जो इसका साधन ही नहीं है वो कैसे प्रतिबंध बन जाएगा उसके अभाव में प्रतिबंध कैसे हो जाएगा इत्यादि लोक का ही लोक का साधन तो का नियमन कर दिया गया विशेष ऋण प्रतिबंध अभाव दर्शिता आत्मलोकार तो और जो विद्वानों के लिए ऋण प्रतिबंध के अभाव को दर्शाया गया है जो आत्मलोकार है वो क्या कहता है इसको दिया। इसे जो है प्रजार प्रजापीण से गया पुत्र ऋण से मुक्त हो गया वो अर्थात पुत्र को प्राप्त प्राग्त से मुक्ति के लिए है पितृण से मुक्त हो गया और वही तथ विद्वांस आहु ऋष का वशी वही है अरे मैं स्वाध्याय क्यों करूँगा मेरा क्या मतलब रहे गया ऐसा ऋषि जो विद्वान लोग हैं, ब्रह्मज्ञानी, उन्होंने कभी कहा था भाई मैं अध्ययन क्यों करूं? अब क्या प्रयोजन रह गये स्वाध्याय वगैरह का कोई प्रयोजन नहीं है अत मैं नियमित रूप से करूं करूंगे कोई जरूरी नहीं होता है तो ठीक है नहीं होता है तो भला फर्क कुछ नहीं पड़ता उसमें नीचे मंत्र शेष दिया है किम था वही श्याम है अंतिम पंक्ति अनगिरी में इत्यादि और कर्म भी नहीं है एकदस वही तत्पूर्व विद्वान सो अग्निहोत्र न जुआवान चक्र हो अरे भाई एक वही तत्पूर्व धर्म ब्रह्मांधी पहले तो भले दे रहे दे ना विद्वान जो लोग वो कभी भी अग्निहोत्र अधिक्रमों को नहीं करते हैं मुन में ही न जुआवान चक्र हो इच्छक कौशित की नाम कौशित गौ को परिषद में आया हुआ है इस प्रकार ऐसी तीनों ऋण से मुक्त हो गया ना वो तीन इसलिए दिया पहला वाला पितरण से मुक्ति से मतलब है दूसरे वाला ऋषि ऋण से मुक्ति ऐसी मतलब है तीसरे वाला देवऋण से मुक्ति ऐसी मतलब है प्रजा पित ऋण मुक्ति के लिए स्वाध्याय लक्षितया पर अध्ययन और ऋषि ऋण से मतलब रखता है और कर्म से देवलोक तीनों से रहित तो होता है विद्वान स्पष्ट शर्दी स्मृतियों में कहा गया है टीका बड़ा सुंदर थोड़ा विचार है देख लीजिए स्वयं मनुष्य लोक पुत्रे जयो नान्य कर्मण पितालोक विद्यालो मनुष्य लोका हेतु अपाकर्तव्याण ऋणा पुत्राद्य साध्य लोक प्राप्ति प्रतिबंधक युक्त ये मनुष्य लोका कारणी भूता जो पुत्रादियों का प्राप्ति है वह उसको यदि हम नहीं करते पुत्रादी अभाव रूपणों का पुत्र लोग प्राप्ति में ही प्रतिबंधक माननी चाहिए पुत्र से क्या प्राप्त प्राप्त लोग हैं? है द्वारा जो है देव देवलोक ये जो चीजें कहा गई है कर्म से पितृलोक इसलिए यदि कर्म काबा हो गया तो पितृलोक नहीं मिलेगा है कि नहीं पुत्र काबा हो तो पितृलोक नहीं मिलेगा कर्म का हो जाए तो देवलोक नहीं मिले कर्मणा देवलोक का कर्मणा पितृलो का नहीं पुत्र के अभाव हो जाए तो अयम लोक पुत्र के अभाव हो तो इस लोक में ऐसा प्राप्ति नहीं होती कर्म का अभाव हो जाए पितृलोक प्राप्ति नहीं होगी और विद्या का अभाव हो जाए देवलोक प्राप्ति विद्या देवलोक उपासना का भाव होता इसे तब तक लोक के प्रति ही वो प्रतिबंधक होते हैं मोक्ष के प्रति प्रतिबंधक तो इन मंत्रों से सिद्ध हो रहा है ऋण अनपारणे पुत्र भाव है न साधन का भाव ऋण के यदि हम नहीं करते तो पुत्र यदि साधन नहीं रहेगा तो साधु लोगों की प्राप्ति में नहीं होगी मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी इसे कहा सिद्ध हुआ समझा लिया नुक्ति प्रति तद अभाव रूप पुत्र क्यूँकी त्या तद अभाव रूप पुत्राए साध्यवाद अभाव ये लोग पूरी नहीं है देवलोक रूपा मुक्ति नहीं है पितृलो की रूपा मुक्ति नहीं है मुक्ति इन सबसे भिन्न है स्मृतिश्चर रागिनम प्रति और स्मृति का क्या होगा तो तो उसका क्या हो गति होगी फिर स्मृति का ऋणा के लिए कहा गया इन आस्तिकों को और आस्तिक लोग जो रहे कर्मी बन गए तीन ऋणा नहीं कर रहे है उनके लिए कहा जा रहा है सं्यास की निंदा करते उसकी स्तुति किया गया ऋण अपाकरण रूप को स्तुति के लिए चंडा रूपा अर्थवाद मात्र माननी चाहिए केवल मुक्त बल्कि अप्रतिबंध मुक्ति के प्रति अप्रतिबंध किसी कि कर रहा किन्तु तो श्रुति तो भी तीनों श्रुति आप देखा ठीक है पुत्र वक्ता ठीक है, है। ब्रह्मानुभव जो हो गया उसको तो छोड़ो मुमुक्षु, जो विविधीषु संयासी है उसको तो करना चाहिए ना वाले करना है विविध सन्यासी है कि नहीं तो इसलिए इनका कहना है वह पक्षिया ठीक ये बोल रहा है भाई अविद्वान जो है स है जो इसका वर्णन अभी कर चुके थे लेकिन काम आदि में रुचि नहीं रह गया कामित हो चुका है विरक्त है वो वो अत्यास ले रहा है करने के लिए। ये मान करके कि भाई ये जो बताया गया है ब्रह्मानुभूति के बताया गया है जितने भी सम्बदी वो उस में रहते हुए संभव नहीं ये सब कहा हो चुका है ऐसा जो अविद्वार है वह विदिशा संन्यास लेने वाला व्यक्ति ऋण का अनपाकरण अनुपत्ति वह यदि ऋण नहीं करता उसके लिए सन्यासी उत्पत्ति नहीं हो सकती है यदि प्रागार ऋणित्व असम्भवाद अधिकार अनारूढ़ोपी ऋणी चेत सर्वस्व ऋणित अनिष्टम प्रसजित कहते हैं अविद्वानों के लिए ऋणों का अपरण के बिना संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए ये उसका कहना ठीक नहीं तो ये आश्रम प्राप्ति से पूर्व किसी में भी ऋणित स्व नहीं ने ने पर पर है कोई जनवरी चलिए नीचे अधिकार को प्राप्त किया नहीं फिर भी उसको जो तीन बना दो फिर तो सभी के सभी संसार में संसारणी हो जाएंगी सर्वस्वी सबी ऋणी है हाँ सभी नहीं है। सब ऋणी है सबको करना चाहिए इसलिए ऐसा करो पुत्र को कर्म कांड करो उपासना करो करना चाहिए सावरणी है अच्छा अनिष्टम दिखे अनिष्टम प्रसो तो। फिर तो अनिष्ट हो जाएगी संसार में कोई मुक्ति का अधिकारी ही नहीं रह जाएगा अनिष्ट क्या है यहाँ पर अनिष्ट यही है मुक्ति किसी को है इन्हें नहीं मुक्ति केवल जो है मन का लड्डू है और कुछ नहीं यदि आपत्ति आ जाएगी ना इस आपत्ति आप से बचना हो आपको रास्ता देनी पड़ेगी मुक्ति का अधिकारी अलग है और कर्माधिकारी अलग है इसलिए सभी के सभी को रेडी बना देना कुछ नहीं टीका में देखिए शुरू से ले लो बढ़िया रहेगा यद्यपि अभी दिशो भी लोकत प्रत्य प्रति प्रतिबंधकत्व अभाव यद्यपि विद्वान कहले लोकत्रम लोकत्र प्रति प्रतिबंधकता लोक त्रय के प्रति प्रतिबंधक मान लेता हूँ मुक्ति का प्रतिबंधक नहीं है ऋण से अनपाकरणीयता मुक्ष राज्य संभवाद इसलिए ऋण जो है अपना विषय ही नहीं बनता अतः मुक्ष तो सीधे सन्यास ले सकता है पारिव्राज्य संभवाद आशंका न संभव दी यद्य पूर्व पक्ष की जो आशंका उचित ही नहीं है तथापि विद्वांस आहो इत श्रवण मात्र शंका फिर भी विद्वांस आहो ऐसे लिख दिया है इस मंत्र में तो इस मन इसको लेकर ये उसके मन में आशंका हुआ अविद्व संद्यासी मुख्य है उनके लिए नियम लगनी चाहिए ऐसे उसके मन में आशंका हो गई है इस प्रकार से मंत्र निकाल अथवा यदा परिहार अंतर वक्तुम यम शंका सृष्टि ग्रहस्त प्रतिबध्य तो निराकरण अधिकार गृहस्त ही ऋण के तरह प्रतिबंधित होता है क्योंकि वही व्यक्ति ग्रहस्त ही उसके निराकरण में करने का अधिकारी होता है ऋण का करन करने का अधिकार केवल ग्रस्त को ही है तो गार्थते ब्रह्मचर्य मुख्य पार्वीन संभव गारस्य के प्राप्ति ऐसी पूर्व ब्रह्मचर्य अवस्था में ही सीधा संन्यास ले तो ऋण का भार उस पर आएगा ही नहीं ऋण का भार आएगा ही जैसे पता हो विद्यार्थी को पहले से ही जो है काम देने वाले हैं, तो क्या करेंगे पाठ समाप्ति होने के दो चरण पहले सर एक कौ को जाना है लघु संख्या लगी है और लघु संख्या के लिए गया तो क्लास समाप्त हो ही रहा था इतने में घंटी बची तो वही से वही फरार युक्ति से मुक्ति है ना भाई ऐसे यहाँ पर भी है अब मालूम हो गया अब लाल झंडी सामने आ रही है गारस् का समय हो रहा है उसे प्रवेश करना पड़ेगा उसे पहले कहेंगे साहब हमको भी जो है लग गया हम जा रहे हैं लोग शंघा ने तीर शंघा के लिए चले जाएंगे सीधे ही वो उ ले लेंगे नहीं ऐसे कर्म ऋण कहाँ सर पर चढ़ेगा उसको बच ना काम धंधे से यहाँ भी से बच जाएंगे किसी का जवाब देने के लिए न इत्यासा परिहार कर रहे हैं यद्यपि उपनयन अनंतर में शादी तो सुंदर है यद्यपि उपनयन का मतलब जानते हैं ना क्या होता है यज्ञोपी संस्कार हाँ तो ऋषि ऋण निवर्तने अधिकार संभव ऋषि ऋण का निवर्तन करने का अधिकार उसी समय पर सर पर चढ़ जाता है यद्यपि ये, ये बात तो है कि प्रागारती की यदि जो भाषकार ने कह दिया है वो अयुक्त लगता है यद्यपि कर सारी बात तथा विविदिशा संदी कर लेकिन समस्या तो ये उपन हुए किए भी न ब्रह्मचर्या सीधा सन्यास समझा भी नहीं पाए की जिसने वेद वेदांत को श्रवण कर चुका है उसी के अंदर मुक्षता पूर्व सन्यास माना गया अधीत वेद से विधिदिशा संन्यास अधित वेद से अधिकारे गारे प्रतिबत्ते अधित वेद वाले को गारस्ती में भी अधिकार है अधिक दो धारा का सामने खड़ा है एक द्वार गारस्ती की ओर जा सकते हो दूसरा द्वार मुक्शापूर्वक संयास की ओर जा सकते हैं वहीं से विकल्प होने के कारण से भाषकर ने प्राग्रस्त तो कहा दिया और उपनयन के बाद विकल्प नहीं क्योंकि अधित वेद नहीं होने के कारण से वो गारक का भी अधिकारी नहीं है वो संन्यास का भी अधिकार नहीं है उपनयन के बिना वेदाध्यन नहीं वेदाध्यन के बिना दोनों में से किसी का भी अधिकारी नहीं इसलिए आजकल सब पशुवत चल रहा है काम धंधा की जितने भी आजकल ग्रस्त में जा रहे कोई अधित वेद तो है ही नहीं अनधित वेद हो तो ग्रस्त में गया कैसे वो गया है इसका अंदर पशुव सीधा कि पशु ही तो बिना वेद आदि पढ़े छात्र आदि पढ़े अग्रस्त धर्म में जाता है, कि नहीं जाता है पशु कोई पढ़ के पढ़ लिखे जाता है क्या जो हम क्या उन्होंने अध्यापन नहीं किया स्व के बारे में कुछ नहीं जाना कि स्वगुण कर्म को जानना जरूरी न स्व कर्म आता महान बिना कर्म स्व कर्म को जाने बिना कर्तव्य अकर्तव्यों को जाने भी ना तस्था प्रमाणन दे कार्य कार्य ये सब कहा गया है अब वो यदि शास्त्र को जानेगा नहीं कि मत कर्तव्य कर्तव्य वे कैसे करेगा और ऐसे विवेक किए बिना ग्रहस्थी में जाकर करेगा क्या कर्म हो अस्त्र ज्ञान के बिना कर्तव्य अकर्तव्य स्व कर्म गुण का ज्ञान के बिना स्वर्ण आश्रम धर्म ज्ञान को प्राप्त किए बिना जो ग्रस्त आश्रम में जाता है वो पशु ही है ऐसे कोई संशय नहीं है शास्त्रों के हिसाब से वही व्यक्ति इसका अधिकारी है जो चाहे ग्रस्त चाहे सन्यास हजार उड़ाने वाली बात हो गई तो है सबको सब को अपने सन्यासी बना दिया बिना छात्र पड़े लिखे सब सन्यासी होए जा रहे हैं ये सब सन्यासी भी पशु सन्यासी मुक्ष सन्यासी थोड़ी है पशु संन्यासी कहना पड़ेगा ना इनको एक कोटी गलत छात्र में नहीं बोला गया लेकिन मान लेना पड़ेगा आधुनिक काल के हिसाब से पशु संन्यासी तो क्योंकि अनुग्र चेष्टाद गाय प्रतिपत्ति दृष्टा गया ने, पत्य पत्य कोई नहीं है ना वही ब्राह्मण त्रिविरणवा ऋषिभ्यो यज्ञ देवेभ्यो प्रजया त्रिव्य जायम श्रृणवत्ता जायम प्रोत्ता हुआ कही सर पर ऋण गए शर्भर तो तीनों ऋण आ गए ब्राह्मण उत्तर होता हो जो ब्राह्मण ब्राह्मण से तीनों जिसको अधिकार वेदा है वेदाध्यन का अधिकार है वो तीनों को लिया जाएगा क्षत्र भी आ जाएगा बताएंगे देखो विचार में स्वयं बोलेंगे ऋणवान जाए थे ब्रह्मचरियण ऋषि यज्ञ देवेभ्य यदि जाया माद मात्र तो से ऋणवत्व प्रदेदी आशंक्य ऋणितोक् प्रयोजन न साक्षात किंचित कि ब्रह्मचार्य कर्तव्य था ज्ञापन सिद्धांत या जवाब दिया इससे ऋणवत्व के प्रतीत तो हो रहा है लेकिन ऋणितोक्ति ना उसका कोई खास प्रयोजन नहीं दिख रहा है क्योंकि इसे ये कहीं नहीं आया एक बिना जो यदि अतिक्रमण करता है उस क्या होगा बताया ऋण अपन करने से क्या आपको मिलेगा ये भी नहीं कहा इसीलिए जो है प्रयोजन न होने वाले न साक्षात किंचात कोई प्रयोजन नहीं खाया गया ज्ञापन इसी तरह तात्पर्य इस वाक्य का ब्रह्मचर्यादि कर्तव्य है और वेदा अध्ययन करना ही चाहिए पशु जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए इस बात को ज्ञापन करने के लिए मत कि दूसरी बात ब्राह्मण ग्रहण क्षत्रिय प्रसंग शही द्विजातिपलक्षण अधिकारी उपलक्षण तुम न्याय द्विजाति के उपलक्षण से अधिकारी सामान्य उपलक्षण किया जा रहा है यह मानिया उचित है क्योंकि समस्त प्रकरण अधिकारी गृहस्ताधिकारी करी कौन है या नहीं है क्योंकि ये जो मंत्र आया है कर्माधिकारी का विवेचन प्रकरण में इसलिए यह मंत्र अधित वेदाध्यन संबंधी मंत्र वेदाध्यन करने के लिए उसको ये सब जरूरी है इसलिए वेदाध्यन रूप जो विधेय ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर शास्त्र अध्ययन स्व स्वर्ण और आश्रम धर्म का विज्ञान सम्यक प्रकार से परिता पूर्ण रूपेण व स्वर्ण आश्रम धर्म का ज्ञान प्राप्ति करने के लिए विधि किया तारसी विधि तत्व का स्तुत्यवाद कहा गया है अतो जायमान पद में अधिकार लक्ष्य थी इसलिए जायमान से जन्मता हुआ ऐसा अर्थ नहीं करना जायमान का अर्थ अधिकार सामान्यम। और ब्राह्मण पदकार वर्ण इति जायमान अधिकारी सम्पद्य है इसलिए जायम का अधिकारी सम्पद्यमान इति मे और अनिष्ट की आपत्ति भी बताया भाषिकार ने ब्रह्मचारीणोपि नि ब्रह्मचरी मृत से नैष्ठिक च लोग प्रतिबंध तक तक मान लो ब्रह्मचरिक में कोई मर जाए फिर क्या होगा फिर तो ऋणाकरण नहीं कर पाएगा वो नर्क में चला जाता हूँ भाई वो अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में आया उप्रह संस्कार हो गया उप्रह संस्कार होकर के अभी वेद भी पढ़ना शुरू नहीं हुआ क्यूँकी शुरू में उसको उठना बैठना खाना पीना बड़े को प्रणाम करना यही सब सामान्य शिक्षाएं होती है बच्चा घर में तो दंड रहता है खेलता कूदता रहता है बच्चे को तो। उसके बाद गुरुकुल में जब जाया जाता है उसको यही सब सीधा। वहां तो एल है यूकेजी शुरू होता है ना वहां तो प्ले ग्रुप भी हो गया है तीन हजार के बाद ही बच्चे को प्ले ग्रुप में डाल दिया जाता है प्ले ग्रुप करके कलग स्कूल चालू हो गए मैंने जिनके माता पिता को बच्चा पालने की इच्छा ही नहीं है पहला तो करके क्या करे हर दर्दी है वो बच्चे को डाल दिया जाता है बाहर दिन में पड़ा है तो जब जैसा भी हो लेकिन उसका तात्पर्य तो वहाँ शिक्षा भी कुछ न कुछ मिलेगा और तो सामान्य शिक्षा वेरा दिन थोड़ी हो जा रहा है वहाँ तो शुरू का एक दो साल इसी में चार बेरा असली वेरा दिन तो बहुत तो बाद में शुरू होगा कंकस कराते हुए सब ले चलते है शुरू में तो गिर चार नहीं होते रहता है इसी बीच जो जंगल गया था लकड़ी पकड़ी लाने वही सांप काट के मर गया तब क्या होगा नवे पूरा पड़ पाया तो ऋषि तक भी मुक्ति नहीं पाया तो मर गया तो उसमें नर्भ चला जाएगा हम मान लो व्यक्ति से मुक्त हो गया लेकिन बाद में उसने जो है गृहस्थ में गया सोचा कि भाई पितृण देवर ऋण में मुक्त हो जाऊ तो पित्रों पत्नी शादी वादी कर ली इस चक्कर में उसने शादी किया और चला गया कहीं यात्रा में तेरे जमाने में हनीमून यात्रा तीर्थ यात्रा होता था और आजकल मसूरी गया मान लो कहीं गया एक्सीडेंट हो गया ट्रेन अब क्या हुआ पत्नी मर गई अब क्या होगा ऋण मुक्ति पाने के लिए बेचारे ने जिसको लिया वो गई तो मुक्ति नहीं हो पाएगा इसीलिए मृत्यु मृत्य और यहाँ लक्षित है, है। और नैचिक गृह में चला नहीं गया वो ब्रह्मचारी गुरकुल में ही रह गया जिंदगी बार वो नैस्तिक ब्रह्मचारी बोलते हैं अब उसका क्या होगा ये सब नर्क में चले जायेंगे ऐसा मानना तो उचित नहीं है लोग प्रतिबंध अच्छा निष्ठम उन्हें उर्ध लोगों की प्राप्ति रूप फल भी प्राप्त उनको लोगों को भी प्रतिबंधित कर दो मुक्ति तो दूर की बात ये सब कैसे हैं ये लोगों के अधिकारी क्योंकि स्वर्ण आश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं और पूर्ण रूप होने से पहले किसी प्रकार मृत्यु हो गया तो नर्क में जलेगा क्या क्या उसको तो उर्ध लोग फल मिलेगा वो तो पुण्य प्रदास वर्गा वहा पुण्य भोकर रिफर लौटेगा नहीं वो भी आपके कथन अनुसार क्या हो जाएगा प्रतिबंधित हो जाएगा वो भी है। धर्म क्योंकि अन्यत्र पुराणों में कहा है अष्टाशीति सहस्त्राणी अस्सी वर्ष तक मुनि लोक उर्देत लोक ये सब लोग ना ब्रह्मलोक लोक में जाकर रहते हैं ये जो फल बताया उसका विरोध हो जाएगा सदैव गुरुवासी नाम इत्य गुरुवासी हमने ब्रह्मचरी के बाद गृहस्थ आश्रम में न जाकर गुरुकुल में ही रह गया चाहिए बार पढ़ते पढ़ाते हुए रह गया ऐसा जो निष्ठिक ब्रह्मचारियों को भी बता दिया वो भी मरने के बाद ब्रह्मलोक जाएंगे और आपके अनुसार क्या हो जाएगा नर्क में जाना चाहिए क्यों ऋण अपकरण तो हुआ नहीं तो ये फिर श्रुति स्मृतियों का प्रश्न विरोध हो जाएगा इसीलिए ये आपका कथन ठीक नहीं है जो पैदा हो गया जो कोई पढ़ लिख लिया हो और विद्वान होने के उस पर भी ऋण सवार हो जाएगा ऐसा मानना ठीक नहीं है प्रतिपन्न गारे बल्कि हम तो यहाँ तक कहेंगे गृह में चला जाए उसके बाद सर्प ऋण सवार नहीं हो सकता है क्योंकि तो विकल्प भूतवा भूतवाजेत यदि वाक्य करता ब्रह्मचर्या देव प्रव्रजेत ग्रहा द्वा वना में रहते करन करने से पहले ही यदि मान लो वैराग्य हो जाए तो पत्नी वगैरह को भी छोड़ के जा सकता है संप्रदाय का मूल बीज जो है यही तो है ना ज्ञानेश्वर महाराज जी के पिताजी ने क्या किया शादी हो गई उसके बाद संतान पैदा होने से पहले उनको वैराग्य हो चले कोई पढ़ने लिखने का भी दृष्टिकोण से गए कुछ लोग ऐसा बता देते जैसा भी हो और शादी करेंगे क्या फिर पढ़ना पहले पढ़ना चाहिए था ना इसलिए वो वे वो कैसे वो लो लोग लिपा कर दे रहे कथा कहानियों को तो वास्तव में करके वो सन्यास के लिए गए और उस समय रामानंद आचार्य बहुत प्रसिद्ध थे बनारस में उनसे उन्होंने सन्यास दीक्षा ले लिया और गुरुदेव तीर्थ यात्रा में चल पड़े चेरा बनारस में था वहाँ जाते जाते जब कार कर कर मैसे हुआ उसी घर में इच्छा के लिए पहुँचे और पुत्रवती दिए रोने लगी पुत्रवती कैसे हो सकता हूँ पति तो कब का चला गया पता ही नहीं कहाँ कहाँ नहीं मरह की जिंदा कुछ नहीं मालूम मेरे को फिर सब पता लगाए अपने दिव्य दृष्टि सिद्ध महाप्रोस थे लगा रही तो रही तो पति तो मेरा चला था फिर उसको आदेश दिया तुमने गड़बड़ किया है जाओ वापस वापस गया विचार बच्चा पैदा किया जाने शुरू कर महापुरुष लोग पैदा हुए उसके बाद जो भी गणगोल हो गया बड़ा गड़बड़ सड़बड़ दिया ब्राह्मणों ने विरोध किया जो जो कहानी हुई भैंस बोल पड़ा वेद और अन्य लोगों ने मान दिया <laughs> जो भी है कलयुग का धर्म को जो तो विस्तार किया जाता है ये सिद्धियों से युग जो ईश्वर ने ही रूप से धारण किया जब भगवान खुद बुद्ध भगवान बन के आए तब उन्होंने देखा शायद भगवान ने देखा बुद्ध अवतार समाप्त के बाद सोचा होगा भगवान ने मैंने बुद्ध अवतार तो ले लिया कलयुग को आरंभ करने लेकिन अभी ठीक ठीक कलयुग आरंभ नहीं हुआ तो क्या किए उन्होंने कहा एक अवतार से काम चला नहीं तो जगह जगह जगह जगह पर जो है 50 महत्व बन जाऊंगा मैं 50 सिद्ध महापुरुष बन के जन्म ले लूंगा तो अपने आप उसके द्वारा मैं कलयुग को फर्स्ट जंग ऐसी जो स्थापना कर सकता हूँ पूरा वर्णाश्रम धर्म को भारत ऐसी बिता हूँ ये संकल्प लेकर के ये कुम्भुष्याम प्रजा एक बुद्ध पचास संत हो गए फिर कबीर हो गया इधर ज्ञानेश्वर हो गया उधर जो गुरु नानक हो गया कहीं कुछ कहीं कुछ पचास हो महात्मा और सारे जो है वर्णाश्रम धर्म की जरूरत नहीं है उद्घोषणा करके सब ओ जन्म से ब्रह्म ज्ञानी दिया और अब उसी परम्परा को पालन करता हुआ बहुत सारे संत जो है कलयुग का धर्म की स्थापना करने में पूर्ण सहयोग दे रहे है हाँ सच ऐसे लोगों के लिए कहा जा रहा है लेकिन वास्तव में ये बात नहीं था ग्रहि भूता ग्रह से वन, वन तो क्रमिक हो गया ना से ग्रु, ग्रु से ब्रह्मचर्या एक क्रमिक हो गया तक तो दूसरे ढंग से भी हो सकता है ब्रह्मचर्यादे बाजे ग्रह प्रजे चाहे क्रम हो अ क्रम पुरुष ये श्रुति का क्या होगा आप तो दर्शनोपाय साधन आयुष्य पारिराज्य तो दर्शन के उपाय का साधन रूपेण मैंने विद्या का साधन रूपेण परिव्रजन तो श्रुति सर्वत्र सर्वत्रीय है इसे कोई बात नहीं कर सकते एक भाष्यकार खुला खुला स्पष्ट फिर पूर्व कहकर तो जीवा श्रुति नाम अविद्व अमुक्ष विषय कृपा फिर उनका क्या होगा कर्म कांड अविद्वान है है, है ये कर्मकांड नहीं करेगा तो वो सारा सारा कर्मकांड की वो विधिया व्यर्थ हो जाएंगे कहते नहीं नहीं वो अविद्वान और जो अमुख केवल अविद्वान का विषय तब उसने के अंतर्गत मुख्य भी आ गया उस पर भी कर्म आ जाएगा तब सुधारे भी करें वह तो केवल विद्वान सामान्य का विषय नहीं है जो अविद्वान होता हुआ आम कृतार्थ आमु का ही विषय होकर के ये हो करके, सारी विधिया कृतार्थ हो जाएगी इसलिए कोई विधि व्यर्थ नहीं सारी विधिया व्यवस्थित हो गया अब यह विधि भी जो ग्रह वना द्रह्मचर्यादे वाक जो कहा गया था ये अपने चरदार विषय में और वो अग्निहोत्र है विद्वान जो, है, विद्वान से जो, जो कर लिया है उसके लिए, उसके लिए तो कुछ भी नहीं रहोगी सब्स क्षमा छांदो की छह के, चा, के चा, चा, रात्र अग्निहोत्रा तत्व प्रत्या और शाखा में स्पष्ट आया गृह में चला जाए और फिर इसमें विवेक कहा गया भाई ये तो हमने गलती कर गया हो जाता है करने के बाद आदमी को समझ में आ जाती है कि भाई गलत कदम उठ गया है कई लोग आते हैं सन्यासी लेने के बाद उनके दिमाग में आते हैं तो मैं गलती कर गया तो वापस गृहस्थी में जाते ही हैं जैसे तो कोई गृहस्थी इसमें चला अगर वापस वहां अपनी गलती में सु बनना चाहे तो आपत्ति क्या है उसको तो कोई अवसर देना चाहिए तो उसके लिए कह रहे हैं चांदो की एक शाखा में स्पष्ट लिखा हुआ है वो क्या करेगा 12 दिन तक लगातार अग्निहोत्र आदि को नित्य कर्मों को पूर्ण व्रता धारण करते हुए पालन करेगा और तेरवा दिन अग्नि को उद्दास कर देगा अग्नि को उद्वास करके सन्यासी इसी बताया इससे भी स्पष्ट प्रमाण सिद्ध हो गया कि ग्रस्त आश्रम वाले को भी प्रवेश करने के बाद ऋणार्पण करना ही चाहिए उसके बिना उसकी, उसकी उर्द्व गति हो नहीं सकती यह कथा गलत है वहां पर भी छूट है चाहे वो ऋणापकरण करे अथवास द्वादश रात्र पर्यत अग्निहोत्र का परिपालन करता हुआ तीरवा दिन उस अग्नि को उद्वास करके उसी में अपना सब वर्जा होम करके क्या कर देगा समाप्त कर देगा विरजा हवन करता